एकोन सस्तितम् सुक्तम् भाषार्थ जिस प्रकार रथ का कार्य कुशल सार्थी होने पर रथ पर चहा व्यक्त सुख का अनुभव करता है वैसे ही सुबंध की आयु तारुण्य युक्त एवं दीर्घ होकर बढ़े तथा गमन करने वाले पुरुष स्वयं के उदेश्य से श्रेष्ठ रीति से प्राप्त करें पाप देवता निर्विति अत्यंत दूर हो जाएं Bhāsārth, saamgān chālu rēhte hī, pramaayurup sampratti prāpt karni keliye, uttam prakār ka ann, tatha nāna prakār ka uttam uttam havy utpanny karte hēn. Nirrit keliye, istut tatha havy ham pradan karte hēn. Un hamare savi annu ka asvadle, jīn hokar hamē sukh dēn, nirrit dukh kast ad, bhali prakār dūr hō. Bhāsārth, ham śatrūn ko porushyukt bal prākramo se, भूत करें सूर्य जैसे पृथ्वी को तथा वज्ज जैसे बादल को प्राप्त करते हैं। उन हमारे सभी बोले जाने वाले इस तोत्रों से निर्रत सुने जाने इस प्रकार निर्रत बहुत दूर हो। भासार्थ हे सोम तू हमें मृत्यु के अधीन ना कर हम सूर्य को ऊपर आकाश में जाते सदैव देखें निरंतर हम जीवित रहें दिन-दिन हमारी वृद्धावस्था हितकर हो तथा निरृत देवता दूर हों भासार्थ हे प्राण विद्या के ज्ञाता हमने मन को धारण करो और दीर्घ जीवन के लिए हमारी आयु को अच्छी प्रकार बढ़ाओ हमें सूर्य के प्रकाश में पूर्ण करो तुम घी से हमारा शरीर बढ़ाओ पुष्ट करो भाषार्थ हे प्राण विद्या के ज्ञाता हमें पुनः चक्षु शक्ति पुनः प्राण शक्ति और इस जगत में हमें भोग दो हम दीर्घ काल तक उगते सूर्य को देखें हे अनुमक हमें चारों तरफ से सुखी करो हमारा कल्याण करो भाष्यर्थ पृथ्वी देवी हमें पुनः जीवन प्रदान करें पुनः देवलोक एवं अंतरिक्ष देवता हमें प्राण दें सोम हमें पुनः शरीर दें तथा सर्व पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करें जो स्वस्ति वचन है वो भी हम दें जिससे हमारा कल्याण हो भाष्यर्थ महान एवं यज्ञ वा जल माता द्यावा पृथ्वी सुबंधुका उनको दूर करें हे जावा पृथ्वी आप दोनों क्षमाशील हैं तो पाप कैसे रहेगा हे सुबंध तेरा जो कुछ भी पाप हो वह पीड़ा न देते नष्ट हो भाषार्थ दुलोक से पृथ्वी पर दो अश्विनी रूप तथा तीन इला सरस्वती भारती रोग दूर करने वाली औषधियां संचार करती हैं और पृथ्वी में उनके एक विचरण करता है वास्तव में एक ही योग्य औषधि है हे द्यावा पृथ्वी जो हमारा पाप दुख हो उसे दूर करो हे सुबंध। तेरा कुछ भी पाप हमें पीड़ा ना दे भाषार्थ हे इंद्र जो उसी नराड़ी नामक औषधि को सकट ले गया था ऐसे सकटवाही बैलों को भली भांति प्रेरित कर हे द्यावा पृथ्वी जो हमारा पाप है उसे दूर करो तेरा पाप हमें कुछ भी कष्ट ना दे शस्त्रम शुक्तम भाषार्थ तेजस्वी एवं महान लोगों से प्रशंसित दस में नमस्कार करते हुए विनम्र होकर हम गए हैं भाषार गमन करने वाले भजेरथ राजा के वंश में उत्पन्न तथा सत के रक्षक और राजा की हम निस्तुति करते हैं भाशार्थ जो जैसे सिंह बड़े भयसों को मार गिराता है वैसे ही अपने विरोधियों को भी हाथ में खडक लेकर विजय करता है तथा युद्ध में हाथ में खडक न लेते हुए भी शत्रुओं को पराभूत करत शासन के कार्य में वृद्धि प्राप्त करता है उस राज्य में पांच वर्णों के लोग स्वर्ग की भांति संकल्प सिद्ध होकर सुख प्राप्त करते हैं भाषार्थ हे इंद्र रथ पर आरूढ़ अस्माति राजा के लिए नाना प्रकार के बलों को धारण कर जैसे सूर्य आकाश में विराजमान होकर दिखता है भाषार्थ हे राजा तू अगस्त ऋषि को प्रसन्न करने वाले उनके बंधु बांधवों के लिए अपने वेगवान दो लाल अश्वों को तथा सब अदानी कृपण लोभी व्यापारियों को पराजित करो। भाषार्थ यह माता यह पिता तथा यह प्राण दाता आ गया है। सुबंधो हे जीव यह शरीर तुम्हारे समर्पण का स्थान है। यहां आ। भाषार्थ जैसे रथ को धारण करने के लिए उसके दोनों जुओं को रस्ती अथवा पाश से बांधते हैं। उसी प्रकार तेरे मन को जीवन त मृत्तु, अर्थात् विनाश के लिए नहीं। भाषार्थ, जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी इन वनस्पतियों को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा मन जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूं मृत्यु अथमा विनाश के लिए नहीं। भाषार्थ, मैंने सुबंध के मन को विवस्तान के पुत्र यम से जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए वायु नीचे की ओर बहता है, सूर्य ऊपर से नीचे की ओर तपता है, ना मारने योग्य गौ नीचे की ओर दुही जाती है, उसी प्रकार तेरा पाप अथवा आकल्यार नीचे की ओर हो, भाषार्थ यह मेरा हस्त भाग्यवान है, यह मेरा हस्त अधिक भाग्यशाली है, यह मेरा हाथ रंगों का निवारक है, यह मेरा हाथ शुभ मंगल की व� एक शष्टितम सुक्तम भाषार्थ स्तोत्र स्तुवन के लिए उत्सव नाभानी दिष्ट यह सत्य स्वरूप रुद्र देवता का सुक्त बुद्धि पूर्वक क्या हुआ अंगिरसों के संघ के यज्ञ कार्य में बोलता है इसके माता पिता जिस इस्तोत्र के विभाजन का कार्य कर रहे हैं तथा भाग लेने वाले भाता आदि करते हैं वह यज्ञ सत्र के योग्य छठे दिन के सप्त होताओं से कहकर पूरा कर दिया भाषार्थ वह रुद्र इस्तोताओं को धन दान देने के लिए तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रेरित कर उन्हें शस्त्रादिका प्रदान करता हुआ से आवाज गर्जना करने वाला स्तुत्य रुद्र बादल जैसे जल बरसाता है वैसे ही उपस्थित होकर अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है भाषार्थ हे अश्विनी कुमार तुम मन की भांति अत्यंत वेग से स्तोता अधर्व से जिस यज्ञ में बुद्ध पूर्वक दौड़कर जाते हो जो अधर्व्य विपुल हवन सामग्री से संपन्न होते हुए भी अपने हाथ में मेरी अंगुलियां पकड़कर तुम्हारा नाम लेकर यज्ञ संपन्न करता है भाषार्थ हे देवलोक पुत्र हे अश्विनी कुमार जब प्रातः काल की अरुण वर्ष की सूर्य किरणों में रात्रि का अंधकार दूर होता है तब तभी मैं बुलाता हूं तुम मेरे वे मेरे अन्न हविष्यान का सेवन करो। दो अश्रु की भांति निरंतर सेवन करते हुए तुम देश भाव को भूल जाओ भासार्थ जिस प्रजापति का इच्छा शक्ति युक्त वीर्य विख्यात है जिससे वीर पुरुष ही उत्पन्न होते हैं प्रजापति संतति निर्माण के लिए उसका शक्या वे मानवों के हित के लिए ही त्यागा था पुनः उसे धारण करता है जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति भाषार्थ जिस समय योति कन्या ऊषा में कामना करते हुए पिता उन दोनों का आकाश में निकट में जो भी संगमन हुआ उस समय अल्प वीर्य का सेक हुआ परस्पर संगमन करते हुए प्रजापति ने यज्ञ के आधार स्वरूप एक ऊंचे स्थान में उसका सिंचन किया उससे रुद्र उत्पन्न हुआ भाषार्थ जिस समय पिता प्रजापति अपनी कन्या ऊषा के स पृथ्वी के साथ मिलकर उसके वीर्य का संचयन किया तभी उत्तम कार्य करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया तब कार्यों के रक्षक वास्दोष्पति यज्ञ के पालक का निर्माण किया भाषार्थ वह यह जैसे बलशाली इंद्र समुद्र के संहार के समय युद्ध में भिन्न-भिन्नकते हुए आए थे वैसे ही हमसे वह वास्दोष्पति दूर ही रहे प्रतिगमन अल्प बुद्धि यह मुझे दक्षिणा स्वरूप में दी गई गायें ग्रहण करने के लिए उन्हें दूर से ही त्याग कर आगे पाँव भी बढ़ाता नहीं सचमुच ही मेरे वे गायें मार्गदर्शक रुद्र ग्रहण न करें भाषार्थ प्रजा के उत्पीड़क तथा अग्नि की भात दाहक राक्षस अचानक दिन में यहां इसे यज्ञ में नहीं आ सकते और रात्रि में भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्नि के समीप नहीं जा सकते क्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रुद्र करते हैं जो समिधाओं को लेता हुआ तथा हवि को अन्न बल को प्रदान करने वाला वह यज्ञ का धावक � भासार्थ नवक अंगिरसों ने यज्ञ में स्तोत्र बोलते हुए जल्द ही कमी श्रेष्ठ स्तुतियों को कहते यज्ञ की परिसमाप्त की सख्य प्राप्त किया दोनों दावा पृथ्वी लोकों में इन अंगिरसों ने संरक्षक नाभाने दृष्ट इंद्र की प्राप्त की वे दक्षिणा रहित तथा स्थिर हुए उन्होंने अविनाशी फल प्राप्त किया भाषात जिस समय शीघ्र ही बहुत स्तोत्रों द्वारा नए ही मैत्री भावकों तथा नई संपत्ति की भांति जो लोक से अभिशप्त वृष्टि जल को प्राप्त किया हे इंद्र उस समय वे तुझे जो शुद्ध पवित्र धन प्रदान करके तेरी पूजा करते हैं वह अमृत की भांति दुग्ध देने वाली गायों के उज्जवल पवित्र दूध की भांति होता